बहुत पुरानी बात है एक था नहीं नहीं राजा नहीं एक था मटर का दाना यह मटर का दाना मटर की बेल पर एक फली में बंद था बाहर निकलने को बेचैन एक दिन पुटक मटर की फली चटखी अरलो मटर का दाना लूडक पुड़क लूडक पुड़क लूडकता हुआ चल दिया दुनिया को देखने खेचाल दुनिया भर में घूमूंगा मैं छोड़ मटर की दाल मैं अल्बेला मटर का दाना मैं अल्बेला मटर का दाना मैं अल्बेला मटर का दाना लुड़क पुड़क लुड़क पोड़क लुड़कते लुड़कते मटर का दाना चला जा रहा था अपनी राह तभी उसे एक मरियल सी लोमड़ी ने रोक लिया और अपने लंबे पहने दांत दिखाकर बोली ढूंढ रही थी बासी रोटी मैं तो रूखी सूखी ढूंढ रही थी बासी रोटी मैं तो रूखी सूखी लेकिन तू भी बुरा नहीं है हाँ हाँ हाँ हा। लेकिन तू भी बुरा नहीं है अब ना रहूंगी भूखी बेचारे मटर की धानी की तो जान ही निकल गई कहां वो दुनिया भर में घूमने को निकला था और यहां तो लोमड़ी उसे फौरन खा जाने को तैयार थी वो गिरगड़ाकर बोला अभी छोड़ दो मुझको मौसी नानी के घर जाऊंगा दूध मलाई खाऊंगा मोटा होकर आऊंगा तब तुम मुझको खाना मगर लोमड़ी भी कम नहीं थी गुर्राकर बोली बस बस अरे कल के लिए कान रख रहा है मैं तुझसे अभी कौन मटर का दाना था बड़ा चालाक मटर के दाने ने एक छोटा सा कंकर लुमडी के मूँ में जोर से फैका और खुद लड़क पड़क लड़क पड़क लड़क पड़क लड़क लड़क लड़कता हुआ दूसरी तरफ निकल भागा मैं अलबिला मतल का दाना का दाना लुलकूडा खेचाल शेयर करू मैं दुनिया भर की मटर की दाल अल्बेला में मटर और अल्बेली मेरी शान कंकड़ों मरिया के मुंह में बच गई मेरी जान मैं अल्बेला मटर का मैं अल्बेला मटर का मैं अल्बेला मटर का दाना ही गाता लुढ़कता फिसलता मटर का दाना पहुंचा एक नदी के किनारे अब भाई मुश्किल यह हुई कि छबीला मटर का दाना नदी कैसे पार करे नदी थी गहरी और मटर का दाना था नन्हा काम कैसे बने अब जानते हो मटर के दाने ने क्या किया वो नदी के किनारे खड़ा हो गया और जोर से बोला ओ नदी में रहने वाले कछुओं राजा के आदेश से मैं राजे की सभी नदियों में रहने वाले कछुओं की गिनती करने निकला हूं तुम सभी कतार बनाकर नदी में खड़े हो जाओ ताकि मैं तुम्हें ठीक से गिन सकूं हां बस अब बिना हिले डुले खड़े रहो लो मैं गिनती शुरू करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इस तरह तब तक चपप चपकर के कछुओं के ऊपर से टाप टाप कर मटर के दाने ने मजे से नदी पार कर ली और फिर गाने लगा मैं अलबीला मटर का दाना मैं अलबीला मटर का दाना कैसा मैं होशियार बनाके बुद्ध कछुओं को मैं आया नदिया पार मैं अलबेला मटर का दाना मैं अलबेला मटर का दाना मैं अलबेला मटर का दाना लुढ़क-पुढ़क लुढ़क-पुढ़क लुढ़कता-पुढ़कता मटर का दाना आगे चलता गया और चलता-चलता पहुंचा एक गाँव में उस गाँव के लोग बड़े परेशान थे हुआ यह कि इस गाँव में सब लोग एक से बढ़कर एक मूर्ख थे रात को गाँव से होकर एक हाथी गुजरा था और जगह-जगह उसके पांवों के निशान पड़े थे अब लोग यह सोच रहे थे कि ये निशान कैसे हैं हाथी तो उन्होंने कभी देखा ही नहीं था सो वो सोच भी कैसे सकते हैं मटर का दाना उनकी बातें सुनकर हैरान हो गया उसने लोगों को बताया ये तो हाथी के पैरों के निशान हैं गांव वाले लगे उसका मजाक उड़ाने लो सुनो जरा ये हाथी के पैरों के निशान है हमारे चौधरी के बैलों के पावों से भी बड़े भला किसी जानवर के पैर हो सकते हैं मटर का दाना उनकी बातें सुनकर समझ गया कि ये मूर्ख अक्ल की बात नहीं समझने वाले सो वो बोला सुनो सुनो अब समझा मैं कैसे पड़े निशान मेरी बात सुनो तुम भाई मत हो हैरान कैसे पड़े निशान मैं बतलाऊं भाई पैरों में चक्की बांध हिरना कूदा कोई मटर के दाने की ऐसी बेवकूफी भरी बात सुनकर गांव वाले बड़े खुश हुए मटर का दाना उनकी मूर्खता पर हंसता गाता हुआ आगे बढ़ गया हा हा हा हो हो हो, हो। कैसे कूदे हिरन बांध पाऊं पर चक्की सोच न पाते मूर्ख ये तो पूरे चक्की हा, हा हा हा हो हो हो लड़क पुड़क लड़क पुड़क लड़कता पुड़कता मटर का दाना अब पहुंचा एक बाग में बाग में तरह-तरह के फूल खिले थे और पंछी चहक रहे थे यह सब देखकर मटर का दाना बड़ा खुश हुआ वो लडकता हुआ बाग में सैर करने लगा अचानक मटर के दाने को दो फूलों की बात करने की आवाज सुनाई दी तुम्हारा और मेरा मुकाबला ही क्या मैं हूं सुंदर खुशबूदार लाल सुर्ख फूलों का राजा और नाम देखो कैसा सुंदर है मेरा गुलाब और तुम जरा नाम ही देखो कपास खुशबू नहीं है तो क्या हुआ सुन्दर तो मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, देख लो, देख लो कपास का फूल और सुन्दर तब मटर के दाने ने गुलाब और कपास के फूलों को समझाया कि सिर्फ अपने रूप का घमंड ठीक नहीं अगर हम दूसरों के काम ना आ सकें, तो सब बेकार हैं। दोनों सोचो कि तुम दूसरों के लिए क्या करते हो। मटर की बात सुनकर कपास और गुलाब दोनों चुप हो गए। सच मुच, दोनों ने दूसरों के लिए तो कुछ भी नहीं किया था। और फिर मटर का दाना गीत गाता आगे बढ़ गया दुनिया की सैर को मैं अलबीला मटर का दाना मैं अलबीला मटर का दाना लड़क कुड़ा खेचा मैं एल्बेला मटर का दाना अभी बच्चों हम तुमको सुनवा रहे थे कार्यक्रम एक मटर का दाना हमें आशा है तुमने इसे जरूर पसंद किया होगा अच्छा तो दोस्तों अब हम तुम्हें जो गीत सुनवा रहे हैं उसके बोल हैं बड़े सवेरे चिड़िया बोली क्या बोली ये तुम इस गीत में ही सुन लो बड़े सवेरे चिड़िया बोली चू चू चू चू चू चू चू बड़े सवेरे चिड़िया बोली चू चू चू चू चू चू चू छत पर बैठा मुरगा बोला, कुकुड कुझ कुझ कुडू कुच्भू छत पर बैठा मुरगा बोला, कुकुड कुझ कुझ कुझ कुडू <laughs> कुण मैंने उठ्ट कर ली अंगडाई, बिल्ली मासी यू चिल्लाई मैंने उठ कर ली अंगड़ाई बिल्ली माछी यूं चिल्लाई म्याऊ म्याऊ म्याऊ <tart noise> बड़ी सवेरे चिड़िया बोली चू चू चू चू चू चू चू बड़ी सवेरे Thank <laughs> you.